संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व पांडवों का दुर्योधन के शिविर में आकर उस पर अधिकार करना अर्जुन के रथ का दाह धृतराज ने पूछा संजय दुर्योधन को भीमसेन के द्वारा मारा गया देख पांडवों और संजयों ने क्या किया संजय ने कहा महाराज आपके पुत्र के मारे जाने पर श्री कृष्ण सहित पांडवों पांचालों तथा तो संजयों को बड़ी प्रसन्नता हुई वे अपने दुपट्टे उछाल उछाल कर सिंहनाथ करने लगे ने टंकारा तो किसी, किसी ने धनुष तो कोई शंख टंकार दुर्योधन ने गा युद्ध में बड़ा परिश्रम किया था उसको मारकर आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया भला नाना प्रकार के पैतरे बदलते और सब तरह की मंडलाकार गति से चलते हुए सूर्य दुर्योधन को भीमसेन के सिवा दूसरा कौन मार सकता था भीम अपने शत्रुओं को परास्त करके दुर्योधन का वध करने के कारण इस इस पृथ्वी पर अपना महान यश फैलाया है, है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार जहां-जहां कुछ आदमी इकट्ठे होकर भीमसेन की प्रशंसा कर, कर रहे थे पांचाल और पांडव भी प्रसन्न होकर उनके संबंध में अलौकिक बातें सुना रहे थे उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने कहा राजाओं मरे हुए शत्रु को अपनी कठोर बातों से फिर मारना उचित नहीं है यह पापी तो उसी समय मर चुका था जब लज्जा को तिलांजलि की, की आज्ञा का उल्लंघन करने लगा मेरे द्रोणाचार्य कृपाचार्यीष्म और सिंधे ने अनेकों बार अनुरोध किया तो भी इसने पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति नहीं दी अब तो यह न मित्र कहने योग्य है न शत्रु यह महानीच है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 इसके बाद मैं उतरूंगा ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है अर्जुन ने वैसा ही किया फिर भगवान ने घोडों की बागडोर छोड़ दी और स्वयं भी रथ से उतर पड़े समस्त प्राणियों के ईश्वर श्री कृष्ण के उतरते ही उस रथ पर बैठा हुआ दिव्य कपि अंतर हो गया फिर वह विशाल रथ जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से दग्ध हो चुका था बिना आग लगाए ही प्रज्वलित हो उठा उसके सारे उपकरण जुआ धूरी, लगाम और घोड़े सब जलकर खाक हो गए वह राग की ढेरी होकर धरती पर बिखर गया यह देख पांडुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा गोविंद यह क्या आश्चर्यजनक घटना हो गई एक रथ क्यों जल गया यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण बताइए श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन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 इसे हर एक आपस से बचाना उस दिन मैंने हाँ कहकर आपकी आज्ञा स्वीकार की थी आपके उस अर्जुन की मैंने हर तरह से रक्षा की है से होकर इस संग्राम से पा गया। की सुनकर धर्मराज युज को रोमांच हो आया कहने लगे जनार्दन द्रोण और कर्ण ने जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था भद्रधारी इंद्र भी इसका सामना नहीं कर सकते थे आपकी ही कृपा से हुए हैं। अर्जुन ने इस महासमर में उपलब्ध में महर्षि व्यास ने मुझसे पहले ही कहा था जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वही विजय है तदनंतर उन सभी वीरों ने आपकी छावनी में घुस कर खजाना रत्नों की ढेरी तथा तो भंडार घर पर अधिकार कर लिया चांदी सोना, मोती, मणि, अच्छे-अच्छे आभूषण, बढ़िया कंबल, तथा तो बहुत से सामान उनके हाथ लगे। साथ ही असंख्य दास दासियों को भी उन्होंने अपने अधीन किया महाराज उस समय आपके अक्षय धन का भंडार पाकर पांडव खुशी के मारे उछल पड़े चिलने लगे इसके बाद अपने वाहनों को खोल वे वहीं विश्राम करने लगे विश्राम के समय श्री कृष्ण ने कहा आपकी रात में हम लोगों को अपने मंगल के के लिए छावनी के बाहर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा करकर पांडव श्री छावनी से बाहर निकल गए उन्होंने परम पवित्र ओधवती नदी के किनारे वह रात व्यतीत की उस समय राजा यधिष्ठी ने समयोचित कर्तव्य का विचार करके कहा माधव एक बार क्रोध में भरी हुई गांधारी देवी को शांत करने के लिए आपको हर्सिनापुर जाना चाहिए यही उचित जान पड़ता है